नमस्कार आप सुन रहे स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में अशोक कुमार चौहान जी जो रेलवे स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आज हम लोग कुछ नया करते हैं क्योंकि हर बार जब भी करियर के बारे में बात करते हैं तो एक जनरल आइडिया आपको देते हैं लेकिन इस बार हमने एक नया कॉन्सेप्ट सामने रखा है आप सभी के लिए खास बायो के जो स्टूडेंट हैं यानी जो बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे या विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी खास बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम विशेष रूप से बात करेंगे और उसमें किस तरह के करियर्स हैं आगे चल आप क्या बन सकते हैं और उसमें कितने समय आपको लग सकता है ये सारी बातें आज के शो में होगा तो मैं आप सभी की तरफ से अशोक कुमार चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के शो में नमस्कार जी सर आपका स्वागत है और आज हम जो बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ खास बातें आपने तैयार की हैं और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा क्योंकि कुछ स्पेशलाइज़ हम लोग आज बायो के बारे में कर रहे हैं कल फिर हम लोग केमिस्ट वालों को करेंगे इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो चलिए सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि बायोलॉजी के जो पैरामेडिकल्स जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ा सा पहले बायो क्या है उसके बारे में सुनना चाहेंगे हम फिर इसके बाद उसके साथ कौन से रास्ते खुलते हैं कितने ब्रांचेस हैं वो हम बात करेंगे बच्चा जब टेंथ पास कर लेता है तो कक्षा एलेवेंथ में ही उसको यह डिसीज़न लेना पड़ता है कि मैं साइंस स्ट्रीम पढ़ूँगा या आर्ट्स पढ़ूँगा या कॉमर्स इस्ट्रीम पढ़ूँगा और जब वो ये तय कर लेता है कि मेरे को साइंस पढ़नी है तो इसमें भी आगे कई ब्रांचें हैं अलग अलग स्कूलों में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि एक मैथ्स ग्रुप होता है एक बायो ग्रुप होता है कुछ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जहां कंप्यूटर वगैरह की सुविधा स्कूल में तो वहां वो एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर भी ले सकता है तो जो बायो लेते हैं उनको इंग्लिश फिज़िक्स केमेस्ट्री बॉटनी जुलॉजी जिसको कि ट्वेल्थ लेवल तक बायोलॉजी कहते हैं जिसमें कि दोनों ही आ जाते हैं वो पढ़ना पड़ता है तो इस तरह से ये बायो स्टूडेंट कहलाते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से बायोलॉजी में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और कैसे वो आप चैन कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होता है वो हमने देखा सर से तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट दसवीं या बारहवीं के बाद एक और छोटा सा एक थीम हो जाता है कि बारहवीं के बाद उसको कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन में जाना ही होता है और फिर उसके बाद उसको कोई एक पर्सनल माना कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट को चुनना होता है तो उसका जो चयन है वो कैसे करें उसके बारे में बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे मैंने पिछली बार भी बताया था कि सबसे पहले तो बच्चे के टेंथ में क्या परसेंटेज है उस पर निर्भर करता है उसके बाद दूसरा बच्चे का इंटरेस्ट किस में है और तीसरा बच्चे के पेरेंट्स क्या चाहते हैं वो आगे खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इस बात पर भी निर्भर करता है क्योंकि जो बच्चे बायो अगर ले, ले लेते हैं एलैंथ और ट्वेल्थ पास करते हैं तो आगे मेडिकल से संबंधित ही उनके लिए ऑप्शन रहता है और एमबीबीएस जो है यदि वे एक पीएमटी एग्ज़ाम होता है अब तो पहले पीएमटी होता था प्री मेडिकल टेस्ट आजकल ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट या कम्बाइन प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता है तो जितने भी इंडिया के अंदर मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं उनके अंदर उनको एज एम बी की डिग्री के लिए एडमिशन मिल जाता है और ये कोर्स चार साल का होता है उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है यदि वे एमबीबीएस कर लेते हैं और हाउस जॉब होती है लगभग एक साल की और हाउस जॉब करने के बाद ही उनको ये डिग्री प्राप्त होती है और इस डिग्री का पूरा नाम है बैचलर ऑफ़ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी अर्थात वो डॉक्टर जो हैं सर्जरी में भी हिस्सा ले सकते हैं और दवाइयाँ तो दे ही सकते हैं तो बायो स्टूडेंट के लिए एक ये पहला ऑप्शन रहता है हर बायो स्टूडेंट का क्योंकि यही कोर्स नंबर वन पे है और हर स्टूडेंट बायो लेने के बाद यही सोचता है कि मैं एमबीबीएस कर लूं। यदि उसका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो दूसरे नंबर पे चॉइस आती है डेंटिस्ट की और इसका भी सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम से ही होता है पहले अलग अलग स्टेट के अलग अलग कॉलेज जो थे वो अपना एंट्रेंस टेस्ट लेते थे उसमें एमबीबीएस, बी बी डेंटिस्ट वेटनरी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी इन सबका ग्रेडिंग रहती थी और उस ग्रेडिंग के अनुसार जैसे उसकी उसके अंदर परसेंटेज आती थी तो उसको एडमिशन मिल जाता था अब धीरे धीरे ये पूरा ऑल इंडिया बेसिस पे होता जा रहा है तो अब जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें ऑल इंडिया बेसिस पे एमबीबीएस में एंट्रेंस दी जाती है वेटनरी या डेंटिस्ट में और बाकी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में तो अभी स्टेट का ही चल रहा है लेकिन धीरे धीरे ये भी ऑल इंडिया बेसिस पे हो जाएगा और इसमें ट्वेल्थ स्टैंडर्ड ट्वेल्थ और एलेवंथ स्टैंडर्ड का कोर्स आता है और उसमें मेहनत बहुत करना पड़ती है तभी इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है अभी हमने देखा कि एमबीबीएस बनने के लिए आपको किस तरह का जो सिस्टम है उसके ज़रिए आपको जाना पड़ता है और मेडिकल फील्ड में जैसे कि डॉक्टर ये बहुत अच्छा डिग्री है जिसको सभी लोग करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं लेकिन जैसे सर बता रहे थे उस हिसाब से आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है अगर एक बार मेहनत कर लेते हैं तो फिर लाइफ टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और जैसे कि एक साल तक आपको फिर घर में प्रैक्टिस करने के बाद उस डिग्री को प्राप्त आप कर सकते हैं लेकिन मैं एक और बात पूछना चाहूँगा समझो एमबीबीएस अगर नहीं कर पा रहा है कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनका आगे मना खर्चा ज़्यादा हो रहा है या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं है कोई भी रीज़न हो वो नहीं कर पाता तो इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेस हो या बहुत ही ईजी हो ऐसे कुछ ऑप्शन है कि सर बिल्कुल हैं जी शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं जैसे फिजियोथेरापिस्ट है रेडियोग्राफी रेडियोग्राफर्स होते हैं ऑप्टेमिस्ट्री होती है और ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट होते हैं ये कुछ नर्सिंग है नर्सिंग कोर्स जो बीएससी नर्सिंग कहलाती है और इस तरह के कोर्सेज़ भी वो कर सकते हैं और इससे मतलब उनको जॉब मिल जाएगी ये लगभग कुछ कोर्सेस एक साल के होते हैं इसमें कुछ दो साल के होते हैं कुछ तीन साल के होते हैं और इस कोर्स को करने के बाद भी जॉब आसानी से मिल जाती है इनके अलावा भी कुछ कोर्सेज़ हैं जैसे बी फार्मेसी डी फार्मेसी तो बी फार्मेसी अगर करते हैं वो भी चार साल की है और डी फार्मेसी उसके बाद होगी बी फार्मेसी मीन्स बैचलर ऑफ़ फार्मेसी और इसी तरह से डी फार्मेसी है बी फार्मेसी करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं और प्राइवेट भी आप जॉब में जा सकते हैं अब अगर आप अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहें तो वो भी खोल सकते हैं क्योंकि उसके लिए ये बी फार्मेसी या डी फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी होना अति आवश्यक है और अगर आप सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं तो ड्रगस्ट के रूप में जा सकते हैं ड्रग ड्रग कंट्रोल में जा सकते हैं इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं तो ये जो कोर्सेज है ये शॉर्ट टर्म है इसमें कोई ज़्यादा फीस भी नहीं लगती है और रिजल्ट बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत कम लोग कोर्स करते हैं तो इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ज़्यादा है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हूँ तो मुझे पता है कि अगर आप डी फॉम या बी फॉम करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं शॉर्ट टर्म होने के नाते पैसा भी कम होने के नाते तो बी फॉम या डी फॉम करते हैं तो बहुत ही अच्छा उनको बेनिफिट होता है एक कैरियर के ऑप्शन एक माना जॉब जो है बहुत जल्दी मिल जाता है नहीं तो भी आपको और इस लाइसेंस के बाद यानी डी फार्म का जो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके आधार से आप बहुत माना आपके नाम से लाइसेंस मिलते हैं और वो लाइसेंस अगर आप दुकान में नहीं भी बैठते हैं तो पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम जाकर वहाँ काम कर सकते हैं तो आपको पे मिलता रहता है और बाकी आप दूसरे कोई फील्ड में आप काम करना चाहते हैं प्राइवेट जॉब्स वो भी कर सकते हैं मना इस तरह के दोनों तरफ से आपको बेनिफिट मिलते हैं लेकिन इसके लिए आपको पहले तो ये डिग्री हाथ में लेनी पड़ेगी उसके बाद फिर आप जो है अपना मन चाहे वो बात कर सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे अभी आजकल तो नेचुरोपैथी में भी ब्यूटिशन का कोर्स वगैरह सब निकला हुआ है जो सर आगे हमको बताएँगे चलिए इसके साथ हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं अभी क्योंकि अभी और बातें बहुत सारे करने हैं बायो के स्टूडेंट्स के लिए खास ये प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम पर हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार चौहान जी से बायो के स्टूडेंट्स के लिए किस तरह के अलग अलग वरायटी ऑफ करियर ऑप्शन है वो सारी बातें हम जारी रखेंगे लेकिन ये गीत आपके लिए अभी सुनते रहो मुस्कराते रहो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 कलिया भी है दुख सुख से भरी है ये जिंदगी तुम्हें कैसी मिली है ये जिंदगी जरा जी के तो देखो इस जी के तो देखो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 से थी केन्द्र मीठी भी है खारी भी है हर पग पे नई है ये जिंदगी तुम्हें कैसी मिली है ये जिंदगी जरा जी के तो देखो इसे जी के तो देखो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हम बात कर रहे हैं अशोक कुमार चौहान जी से और ख़ास करके बायो के स्टूडेंट्स के लिए करियर ऑप्शन में किस तरह के ब्रांचेस हैं किस तरह का एक प्रयास करने से छोटा सा आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं क्योंकि बीएससी करने के बाद या बायोलॉजी आपके पास है तो आपके पास बहुत सारे वेराइटी ऑफ ब्रांचेस हैं जहाँ पर आप अच्छे पेमेंट पे लग सकते हैं बड़े बड़े कंपनीस में आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज होता है क्योंकि आजकल दवाइयों का जो मेडिसिन uh, की जो कंपनियां हैं वो बहुत ऊंची के हैं जिसमें आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं उसी के बारे में हम आगे अभी चर्चा करेंगे अशोक कुमार चौहान जी से इसी कड़ी में मैं आगे बताना चाहूँगा एक भौतिक चिकित्सक जो है उसके लिए यदि आप समाज सेवा भी करना चाहते हैं और कुछ कमाना भी चाहते हैं तो इसके लिए विकलांगों की सेवा और उन्हें सामान्य जीवन जीने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाता है और ये भी ट्वेल्थ क्लास के बाद ही होता है इसमें 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है और इसके अंदर भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट होना अति आवश्यक है और इसके लिए दिल्ली में ये एक कोर्स किया जाता है पत्र व्यवहार द्वारा भी होता है और वैसे भी आप कर सकते हैं तो इस कोर्स को अगर आप कर लेते हैं तो आप मतलब समाज सेवा भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्राप्त कर सकते हैं और इसी में आगे बढ़ते हुए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपने देखे होंगे अक्सर जो डॉक्टर के पास आते हैं ये बीएससी के बाद भी होता है और ट्वेल्थ के बाद भी होता है कुछ कंपनी इंटरव्यू लेती हैं और यदि आप उस इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग के बाद वो अपने प्रोडक्ट को किस तरह से आपको बाजार में प्रमोट करना है तो वो सब सिखाते हैं और डॉक्टर को बताने का तरीका आपको समझाते हैं कि कोई दवाई यदि आई है मार्केट के अंदर तो आप किस तरह से उसको डॉक्टर के पास रिप्रेजेंट करेंगे और डॉक्टर यदि आपसे सेटिस्फाई होगा कुछ क्वारी करता है तो वो उस दवाई को प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट के लिए तो ये जो एमआर का कोर्स है ये मुश्किल से पंद्रह दिन या महीने भर की ट्रेनिंग होती है कंपनी के द्वारा दी जाती है और जो भी विज्ञान स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक ये टूरिंग जॉब भी है जो टूरिंग जॉब अगर पसंद करते हैं तो ये एमआर जो है वो भी एक अच्छा कोर्स है आपके लिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर क्योंकि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है मूवेबल होता है यानी घूमने फिरने का जॉब है लेकिन फिर भी घूमने फिरने का आदत अगर आपको नहीं है तो सूटेबल नहीं होगा लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा घूमना फिरने का शौक़ है तो आप इसमें जा सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं क्योंकि जैसा कंपनी होता है और जितना आपका काम करने का जो तरीका है कैसे आप करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेबल कर, डिपेंडेबल रहता है कि आपका स्केल कितना बढ़ जाता है आगे वो आपके काम के ऊपर होता है तो इसी सिलसिले को आगे जारी रखते हुए मैं और भी पूछना चाहूँगा इसमें और आला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या फिर भौतिक चिकित्सक जैसे सर ने बात किया वो भी बहुत ही अच्छा कोर्स है जहाँ पर आप सोशल वर्कर के रूप में भी काम कर सकते हैं किसी एनजीओ के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं या फिर पर्सनल आप एक चिकित्सा के रूप में भी काम कर सकते हैं वो छोटी मोटी जो फर्स्ट एड की जो बातें होती हैं वो उसमें आती हैं तो उसमें ज़्यादा इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जो कोर्सेस हैं आप घर बैठे भी कर सकते हैं और ये सारी बातें हैं जिसमें आप ये कर सकते हैं और आगे चल के हम जैसे कि फिजियोथेरापी वग़ैरह आता है इसमें और भी कहीं ऑपरेशन थिएटर में जैसे असिस्टेंट का काम होता है वो सारी बातें हम सर से आगे सुनेंगे अभी आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियोमाधुबान नाइन्टी पॉइंट फोर पर करियर काउंसलिंग की कुछ खास बातें अशोक कुमार चौहान जी से सुनते रहो मुस्कराते रहो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कुछ और बातें हम सर से सुनेंगे एक और बहुत अच्छा कोर्स है ऑप्टोमेट्री का इसमें ये बारहवीं के बाद ही होता है और इसमें लगभग दो या तीन साल लगते हैं और इस कोर्स को यदि आप कर लेते हैं तो आप एक अपनी ऑप्टोमेट्री से संबंधित शॉप खोल सकते हैं और या फिर आप किसी हॉस्पिटल में भी लग सकते हैं क्योंकि एक एज के बाद हर व्यक्ति की लगभग आंखें में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ ही जाता है तो इसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है यदि ये आप कोर्स करते हैं ये कई जगह से कराया जाता है जैसे कि श्री वैष्णव पॉलीटेक्निक एम ओ जी लाइन इंदौर शंकर नेत्रालय मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई आदि से तो ये भी ट्वेल्थ के बाद एक कोर्स है जो आपके काम आ सकता है इसी तरह से फिजियोथेरेपिस्ट ये भी बारहवीं के बाद ही होता है इसमें फिजियोथेरेपिस्ट में आपको जैसे किसी व्यक्ति की कोई मोच आ गई या कोई हड्डी टूट गई या पैरालिस अटैक आ गया तो वहाँ पे ये फिजियोथेरेपिस्ट का जो है बहुत अधिक रोल हो जाता है कि वो उस पेशेंट को बताता है कि किस तरीके से उसको कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे कि वो फिर से अपना जो है जीवन इजीली व्यतीत कर सकता है और इसमें भी डिग्री प्राप्त करने के बाद छः माह की इंटर्नशिप होती है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और इसका आप प्राइवेट भी अपना खोल सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में और नर्सिंग होम में भी आप किसी ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको इसमें अच्छा वेतन भी प्राप्त होगा और ये भी जीव विज्ञान समूह के विद्यार्थियों के लिए ही एक कोर्स है तो अभी जो भी सर ने बात किया ये सब शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं बारहवीं के बाद अगर आप डिग्री नहीं करना चाहते हैं और बारहवीं के बाद ये छोटे छोटे कोर्सेज अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो करियर है आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है क्योंकि सीधा बारहवीं का सर्टिफिकेट लेके आप कहीं भी नौकरी करने जाओगे तो एक क्लर्क का नौकरी मिल सकता है या फिर कोई छोटा मोटा नौकरी ही आपको मिलेगा लेकिन उसके साथ अगर बारहवीं के बाद आप अगर एक साल या छः महीना एक्स्ट्रा स्पेंड करके ये जो शॉर्ट टर्म कोर्स है जैसे ऑप्टोमेट्री का जो सर ने बताया यानी आँखों से रिलेटेड ये सारे चिकित्सा या चश्मे का दुकान भी आप खोल सकते हैं या फिर आई टेस्टिंग जिसको बोलते हैं आँखों की चेकअप उसके बारे में आप एक क्लिनिक खोल सकते हैं एक दुकान डाल सकते हैं और फिर यहाँ किसी बड़े हॉस्पिटल में आप एक काउंटर अपना रख सकते हैं या उस बड़े हॉस्पिटल में आप एक असिस्टेंट के रूप में डॉक्टर के साथ आप काम कर सकते हैं फिजियोथेरेपी में भी बहुत ही अच्छा है कि ये भी शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसके बाद आप अपना खुद का क्लिनिक प्राइवेटली चला सकते या बड़े हॉस्पिटल में आप एक जॉइंट वेंचर के रूप में भी शुरू कर सकते हैं तो ये सारी जो बातें हैं छोटे छोटे कोर्सेस होते हैं जैसे रेडियोग्राफी भी हो गया इसमें भी आप जो है अपने आप को बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्सेस है जिसके जरिए आपका करियर अच्छा बन सकता है कई लोग सोचते हैं ना बारहवीं के बाद आपका पढ़ने का मूड नहीं होता है चलो जिनका पढ़ने का है वो डिग्री लेके कुछ हायर पोस्ट पे जरूर जा सकता है उसके लिए अच्छा ही है लेकिन ये शॉर्ट टर्म कोर्सेस जो है आपको एक फ्रेम कर देगा आपके लाइफ में करियर को एक सुंदर मोड दे देगा ताकि आप कहीं भी जाएंगे तो एक स्टेटस के साथ आप अपना जीवन गुजारा कर सकते हो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बाद में कि मैंने कम पढ़ा और मुझे कुछ नहीं मिला या ये कोर्स करता होता अच्छा होता ये जो बाद में पछतावा होता है वो नहीं होगा बारहवीं के बाद तुरंत आप इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज में ज्वाइंट कर लीजिए और अपने कैरियर को एक नया फ्रेम बहुत ही अच्छा दे सकते हैं इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हुए मैं और भी कोई छोटा मोटा कोर्सेस हो जिसके बारे में आप सर अभी बताए नहीं हो तो ज़रूर बताइए हमारे सभी युवा साथियों को ताकि उनको पता चले कि बायो करने के बाद या विज्ञान के स्टूडेंट होने के बाद उनके इतने सारे रास्ते हैं वो कोई भी एक रास्ता अपना सकते हैं हाँ जी इसी तरह से शॉर्ट टर्म कोर्सेज और भी हैं जैसे रेडियोग्राफी इसमें भी ट्वेल्थ विज्ञान विषय से जो बच्चे पास हैं उन्हीं के लिए ये दो साल का कोर्स होता है और इसके पूरा कर लेने के बाद वो रेडियोग्राफर बन सकते हैं जिसके अंदर की उनको पूरा ये सिखाया जाता है कि शरीर के विभिन्न अंगों का एक्सरे कैसे लिया जाता है कंप्यूटर पे आधारित टोमोग्राफी स्कैनर का प्रयोग कैसे शरीर पे किया जाता है अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सब इसके अंदर सिखाया जाता है क्योंकि इस पर विशाल चुंबकों और रेडियो तरंगों का प्रयोग शरीर के ऊपर या भीतरी चित्र लेने में किया जाता है और ये दो वर्ष का कोर्स है तो ये भी ट्वेल्थ के बाद होता है इसी तरह से एक ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ये भी एक नया कोर्स है बहुत से बच्चे इसको नहीं जानते होंगे इसमें क्या होता है ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के हेल्पर के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका आप अपना सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में कौन से औजार डॉक्टर को किस समय देने हैं और फिर उन औजारों की गिनती करनी है कि कहीं कोई औजार किसी पेशेंट के अंदर ना छूट जाए इस तरह के कि अक्सर किससे भी सुनने में आते हैं टी भी हम देखते हैं कि पता चलता है कि कभी कैंची छूट गई कभी कुछ तौलिया छूट गया या कोई कपड़ा छूट गया उससे पेशेंट की ज़िंदगी और मौत का प्रश्न खड़ा हो जाता है तो यदि आप इस कोर्स को भी करना चाहें तो ट्वेल्थ के बाद आप इसमें भी डिप्लोमा ले सकते हैं और ये भी एक महत्वपूर्ण कोर्स है और इससे भी आप आगे नौकरी प्राप्त कर सकते हैं प्राइवेट क्लिनिक में भी और सरकारी हॉस्पिटल में भी क्योंकि ऑपरेशन करते समय डॉक्टर को असिस्टेंट की आवश्यकता पड़ती है इसलिए ये कोर्स भी एक बहुत अच्छा कोर्स है इसके बाद एक कोर्स है स्पीच वाला जो बच्चे एमबीबीएस या बी या वेटनरी वग़ैरह में नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं उनके लिए भी एक स्पीच और ऑक्यूपेंशनल थेरेपी नामक एक कोर्स है जो आप कर सकते हैं इसमें भी विज्ञान वर्ग वाले ही बच्चे जिनका 60 प्रतिशत कुल योग होना चाहिए और इसमें स्पीच थेरेपी से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं जैसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में और मैसूर में भी है इसका कोर्स और भी बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेज हैं जहाँ पर इससे संबंधित ये ट्रेनिंग दी जाती है और इसमें जो साढ़े चार वर्ष की अवधि का ये कोर्स है और उसी के दौरान ये इंटर्नशिप भी कराते हैं और उसके बाद आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर ए, मेडिकल कॉलेज में स्पीच थेरेपी या ऑक्युपेशनर थेरेपी के रूप में कार्य कर सकते हैं तो देखा आपने कि कितने सारे ऐसे कोर्सेस हैं, फिर भी सर ने जो उनके ध्यान में था उनको जितना जिनका जो उनके नॉलेज में था वो चीज़ें हमें उन्होंने बताया कि एक स्पीच थेरेपी करके भी होता है जो आप सीख सकते हैं और इससे बहुत मना जैसे छोटे बच्चे होते हैं कभी कभी उनका बोलना पूरा नहीं हो पाता वोकेबलेरी में प्रॉब्लम हो जाता है तो वो सारी बातें जो है वो बच्चे को कैसे बोलना सिखाए ये उसमें आता है और छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों को भी सिखाया जाता है ये सारी चीज़ें तो इस तरह कई छोटे मोटे कोर्सेस हैं जैसे कि असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट की जरूरत होती है उसका भी कोर्सेस हैं वो भी आप बहुत अच्छी तरह से उसमें भी बहुत आ, अच्छा आपका लाइफ को एक नया मोड मिल जाता है जहाँ पर आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज ले भी सकते हैं और प्राइवेट और गवरमेंट दोनों जगह पर आपको जॉब्स मिलते हैं तो इस तरह की बातें हैं ये एक और मैं बात पूछना चाहूंगा सर से कि जैसे कि फीमेल से लड़कियां हैं जो आगे नहीं पढ़ना चाहती तो उनके लिए क्या हो सकता है इस क्षेत्र में देखिए ऐसा बिना पढ़े तो कहीं पे भी कोई गुजारा नहीं है पढ़ना पढ़ेंगी और जॉब अगर करना चाहते हैं उनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो वो ये कोर्स कोई सा भी इसमें से कर सकती हैं बिना पढ़े तो बहुत मुश्किल है और सबसे अच्छा लड़कियों का जो है वो नर्सिंग का ही मैं तो मानता हूँ क्योंकि भारत की जो नर्सें हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं कि बहुत ही पेशेंस वाली होती हैं भारतीय है नर्सें इसलिए उनकी डिमांड भी बहुत अधिक है इसी से संबंधित मैं एक कोर्स की और जानकारी देना चाहूँगा प्राकृतिक चिकित्सक ये प्राकृतिक चिकित्सक जो है ये भी उन बच्चों के लिए है जो एम वगैरह में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं और विज्ञान विषय से उत्तीर्ण हैं ये दो वर्ष का होता है पाठ्यक्रम और इसके अंदर प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में डिग्री दी जाती है कुछ ऐसे भारत के अंदर भी विश्वविद्यालय हैं जैसे कर्नाटक में हैं और ये नेचुरलपैथी एंड योगिक साइंसेस से रिलेटेड मैंगलोर में भी है कॉलेज गोरखपुर वगैरह में है तो यहाँ पे आप अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो सबसे अच्छी चिकित्सा मानी जाती है क्योंकि इससे किसी प्रकार का विकार आपके शरीर में नहीं उत्पन्न होगा ए, जैसे अगर आप कोई भी दवाई लेते हैं तो निश्चित तौर निश्चित तौर पे आप ये मानिए कि उसका साइड इफेक्ट तो होता ही होता है लेकिन नेचुरल पैथी ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है उसको करने से उसको अपनाने से आदमी स्वस्थ रहता है मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें सर ने बता दिया मेडिकल फील्ड से बायो के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं छोटे मोटे कोर्सेस शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी जिसके बारे में हमने अभी सर से बात की और लॉन्ग टर्म कोर्सेस में भी उनके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक बार आप ते डिग्री हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे एक जीवन यापन करने के लिए आप बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं इस डिग्री के माध्यम से और ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो आप हमारे फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस पर अगर कहीं भी आपको कोई रुकावट महसूस हो रहा है करियर के बारे में तो अवश्य हमसे संपर्क कीजिए हमारा नंबर फिर से एक बार नोट कर लीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह तो इस नंबर पे आप फ़ोन करने के बाद आप अपना नाम बताइए या मैसेज भी कर सकते हैं मुझे इस इस फील्ड में मैं जाना चाहता हूं इसके लिए क्या करूं ऐसे करके अपना नाम और कहां रहते हैं ये उसमें टाइप करके चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस पर मैसेज कर दीजिए ताकि हम अगली बार जब हम उस मैचेज को देखेंगे तो सर से बात करके उसी तरह के सवाल सर से करेंगे और फिर आपको वो जवाब भी इस शो के माध्यम से मिल सकता है तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि सर से अभी वक्त हो चला है लेकिन एक संदेश अपनी तरफ से आज के लिए क्या सुनाएँगे आइए सुनते हैं सर से एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जो मैं आपको भी देना चाहूँगा और वो मेहनत से संबंधित है एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई किस्मत में तो ये पहले से ही लिखा था और इसलिए ये ऐसा होना था तो फिर कोशिश करने से क्या फ़ायदा होगा तो चाणक्य ने इसका जवाब दिया कि क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा तो यदि हम कोशिश नहीं करेंगे कोई प्रयास नहीं करेंगे किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तो वो चीज़ हमें प्राप्त नहीं होगी हम उससे वंचित रह जाएंगे और फिर हम पछताते रहेंगे जब समय निकल जाएगा तो हम यही सोचते रहेंगे कि अगर उस समय मैंने ये मेहनत कर ली होती या कोशिश कर ली होती तो शायद आज मैं इस जगह ना होता कहीं और होता इसी के साथ मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबा 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो अगले बार अगली बार जब हम आपके साथ होंगे कुछ नई बातें और करेंगे कुछ और विषय को लेकर आपके साथ होंगे तब तक दीजिए इजाज़त और कोई बात आपके जहन में हो करियर के, के बारे में पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमें एस कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर अपना नाम लिखिए और अपना रहने का स्थान लिखकर हमें एस करें तो हम आपको अगले कार्यक्रम में उस सवाल को ज़रूर पूछेंगे हमारे सर जी से और उसके बारे में आपको पूरा पूरा जवाब भी मिल सकता है तो चलिए मुझे और सर को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधबा नाइन्टी सुनते रहो मुस्कराते रहो